कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है हरे एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव तथा निरंजन हैं आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित निर्लेप निर्गुण श्रेष्ठ कोटस्थ अचल ध्रुव समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है प्रभु उसे देवता भी नहीं जानते फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूं इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है वह पीतांबरधारी और चार भुजाओं वाला है उसके हाथों में शंख चक्र और गदा सुशोभित है वह मुकुट और अंगद धारण करता है उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है उसी की देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं देवदेव देव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं कमल नयन मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूं आप मेरी रक्षा कीजिए लोकेश मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं कमलकांत मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भाति भाति के दुखों से पीड़ित हूं तथा अपने कर्मपाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूं अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूं यह विषय रूप जलरासिके कारण दुस्तर है इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं यहां न कोई आश्रय है न कोई अवलंब यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है प्रभु मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूं हजारों भिन्न-भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूं जनार्दन मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं अंगों सहित वेद नाना प्रकार के शास्त्र इतिहास पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है यहां मुझे कभी असंतोष मिला है कभी संतोष कभी धन का संग्रह किया कभी हानि उठाई और कभी बहुत खर्च किए जगन्नाथ इस प्रकार मैंने नाश वृद्धि उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं स्त्री शत्रु मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है भाई बंधु पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निमास किया है प्रभव गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है बाल्या अवस्था युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं बंचित नहीं रहा मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमरांज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नर्खों में होने वाली को भी मैंने भोगा है कृमि कीट वृक्ष हाथी घोड़े मृग पक्षी भैंसे ऊंट गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहां भी मेरा जन्म हुआ है देव धनी क्षत्रियों दरिद्र तपस्वियों राजाओं राजाओं के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूं नाथ मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं मैं दरिद्र धनी और स्वामी भी रह चुका हूं मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए जनार्दन पिता माता सुहृद भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों श्रोत्रियों दरिद्रों और तपस्वियों के समान दीनता से भरी बातें की हैं प्रभु देवता पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य स्थावर जंगम भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा जाना न हुआ हो जगतपते कभी नरक में कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है कभी मनुष्य लोक में और कभी त्रियग योनि में जन्म लेना पड़ा है सुरश्रेष्ठ जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घंटी कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती और कभी बीच में ठहरी रहती है उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैव योग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूं इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूं किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता समझ में नहीं आता अब क्या करूं हरे हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहां जाऊं मेरी चेतना लुप्त हो रही है देव इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूं कृष्ण मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूं मुझे बचाइए जगन्नाथ यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कीजिए आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी चिंता हरेगा देव आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योगक्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता देव जो नराद हम आपकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते उनकी इस संसार बंधन से मुक्ति एवं सद्गति कैसे हो सकती है जगदाधार भगवान केशो में जिनकी भक्ति नहीं होती उनके कुल शील विद्या और जीवन से क्या लाभ है जो आसुरी प्रकृति का आश्रय ले विवेक शून्य हो आपके निंदा करते हैं वे बारंबार जन्म लेकर घोर नरक में पड़ते हैं तथा उस नरक समुद्र से उनका कभी उद्धार नहीं होता देव जो दुराचारी नीच पुरुष आप पर दोषारोपण करते हैं वे कभी नरक से छुटकारा नहीं पाते हरे अपने कर्मों में बंधे रहने के कारण मेरा जहां कहीं भी जन्म हो वहां सर्वदा आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे देव आपकी आराधना करके देवता दैत्य मनुष्य तथा अन्य संन्यासी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है फिर कौन आपकी पूजा न करेगा भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं फिर मानव बुद्ध लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं क्योंकि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं प्रभु मैंने अज्ञान के भाव से आपकी स्तुति की है यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करें हरे साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं अतः देवेश्वर आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए देव मैंने भक्त भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो वासुदेव आपको नमस्कार है ब्रह्मा जी कहते हैं राजा इंद्रदुमन के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तुवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाता है जो एकाग्रचित्त हो इसका पाठ या श्रवण करता अथवा दूसरों को सुनाता है वह पाप रहित हो भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय पापों को दूर करने वाला भोग एवं मोक्ष देने वाला कल्याणमय गोपनीय अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए नास्तिक मूर्ख कृतघ्न मानी दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्यों को कभी इसका उपदेश न दें जिसके हृदय में भक्ति न हो जो गुणवानशीलवान विष्णु भक्त शांत तथा श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो उसी को इसका उपदेश देना चाहिए जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारि श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं वे मुक्त के भागी हो भगवान विष्णु में प्रदिश कर जाते हैं ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञ अग्नि में हवन किया हुआ भविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है एकमात्र वे ही देव देव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी पर हैं उनसे भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है वे ही सबकी सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं वही समस्त संसार में सारभूत हैं मोक्ष सुख देने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में यहां जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विद्या से अपने गुणों से तथा यज्ञ दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य पवित्र और विद्वान है वही यज्ञ तपस्या Or guduun ke karen Tatavahi hai dani or satyabadi